वेद जो हमारे जीवन का अमृत है वेद जो इस संस्कृति को आदिकाल से पवित्र करते रहा दिखाते चले आ रहे हैं जैसा कि हमने ब्रह्म सूत्र से भी जाना कि वेद प्रत्यक्ष ग्रंथ है प्रत्यक्ष ग्रंथ उनको कहते हैं जो धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं इसमें मैनमेड कुछ नहीं होता है ये केवल प्रकृति के ही नियमन को सचराचर को सूक्ष्मता से पढ़ते हुए चलते हैं तथा इसमें कोई बुद्धि की मिलावट नहीं होती है जबकि वेद के अतिरिक्त जो स्मृतियां हैं उन्हें हम अनुमान ग्रंथ कहते हैं जहां हम लीलाओं के द्वारा स्पष्टीकरण देते हैं इन्हीं को स्पष्ट करते हैं इस प्रकार वेद ही सनातन धर्म की आदि धारा है ये उन्नत शिखर हैं जहां से धर्म की गंगा प्रवाहित होती है और स्मृतियों के वनों से उपवनों से को सींचती हुई या आगे बढ़ती है हमने जाना और हमने ये भी जाना कि सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है यह प्रकृति के नियमन को ही स्वीकारता है द लॉ ऑफ नेचर द ट्रूथ विच कैन नॉट बी आल्टर्ड एट एनी टाइम बाई एनी वन सत्य की जो सार्वभौम व्याख्या है जो सर्वव्यापी एप्लीकेशन है उसी को हम वेद के रूप में जानते हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम चौथे ऋषि में हैं, और हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप वो ज्योतियों का अखंड भंडार है हिरण्य माने गोल्डेन स्वर्णिम स्तूप पर्वताकार उठता हुआ दहकता हुआ और आंगी रस और अंग अंग में जो ज्योतियां हमारे वास करती हैं उन्हीं के सत्य को पढ़ाने वाला है वो तो केवल प्रकृति के नियमन ही बताने वाला है तो हमें वेद में आप तक जाना बहुत से हमारे अज्ञान धुले हैं एक असत्य सड़ी सी जिंदगी ही हम जीते रहे हैं जब तक वेद ने आंख नहीं खोली ये मेरा है ये तेरा है इसको मैंने पैदा किया ये मेरा अधिकार है इसी मूर्खता में जीते रहे हम और जब वेद ने सत्य दिखाया है कि तू तो अपने शरीर का एक कोष भी नहीं बना पाया और तू जीवन के स्वर्ण को दंभ में नष्ट करता रहा अज्ञान में इससे बड़ा और क्या अपराध है जो हम अपने साथ कर सकते हैं और जो अपने साथ इतने भयंकर अपराध कर सकता है वो फिर मित्र सगा किसका हो सकता है उन्होंने कहा कि बाहर की पूजा पाठ जो कुछ भी है वो भी नैमितिक है और इनका निमित्त मात्र फल होता है हां मकान मिल जाएगा भौतिकताएं मिल जाएंगी ऐश्वर्य मिल जाएगा इस भौतिक क्षण जीवन में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन अनंत की राह तो नहीं मिलेगी लेकिन इसी यज्ञ को जब अंतर में हम करेंगे ये प्रथम ऋषि मधुचंद ने हमें बताया तो बाहर जो भौतिकताओं में अर्जित कर रहे हैं यहां अमर राह में अर्जित करेंगे बोलो क्या कमाना है तो बाहर यज्ञ का एक आचार्य है एक उपाचार्य है सामिग्री है हवन कुंड है अग्निया है और एक यजमान बैठा हुआ है इसी चित्र को उन्होंने कहा आचार्य तुम्हारी अंतरात्मा का रूप है उपाचार्य तुम्हारा प्राण वायु है सामग्री में संपूर्ण सचराचर है और जो भोजन लेते हो वो सामग्री है भीतर और बाहर जिस भोजन को भीतर ग्रहण करते हो उसे ही बाहर सामग्री में लेते हो और जीव रूप आप ही यजमान है कोई यजमान है यहाँ बाहर के यज्ञ में बाहर के असत्य को झूठ को कपट को लोभ को मोह और आसक्तियों को और झूठे दम्ब को अज्ञान को जला दो और भीतर बाहर से निर्मल विरक्त होकर भीतर आओ क्योंकि बिना निर्मल हुए भीतर प्रवेश किसी को नहीं मिलता है देयर इज नो एक्सेप्शन और एक युग था जब बिना नहाए साफ कपड़े पहने कोई मंदिर नहीं जाता था आज तो सारे एक्सेप्शन है बहुत बार बहुत से वक्त और उनके साथ उनके बच्चे जूते पहन के मंदिर में घुस घुसाते हैं जब बाहर ही नियम नहीं रहे तो भीतर की राह कहां होती आज हर मर्यादा को तोड़ करके हम समझते हैं कि हम समझदार हो गए हैं एक विचित्र एक गुलामी की एक जूठन है जो हमारे उतारे अभी तक नहीं उतरती है तो कहा जो बाहर इस यज्ञ से बाहर वाले यज्ञ से निर्मल नहीं होगा वो भीतर प्रवेश नहीं पाएगा बाहर का यज्ञ बाहर शुभत्व देगा भीतर का यज्ञ अनंत की राह देगा यज्ञ दोनों करने हैं तो। क्यों क्योंकि धर्म एक यात्रा है एक राह है जिसका पहला कदम बाहर का मंदिर और यज्ञशाला है लेकिन यह पहला कदम है ये मंजिल नहीं है यहां से तुम्हें कदम कदम आगे बढ़ना है और हर कदम यहां से जो उठेगा वो भीतर जाएगा बाहर नहीं क्योंकि हम गुलाम रहे तो वो सातवें आसमान में रहा खुदा भी गॉड भी तो हमने भी सात लोक की कल्पना कर डाली आखिर उनकी नकल ना करें तो अच्छे गुलाम थोड़े ना आए हमने भी सेवंथ हेवन सात आसमां की डुप्लीकेशी कर दी वेद ने कहा आसमानों में तू नहीं जन्मता तू सदा अपने अंतर में जन्मता है और जो इसमें जो यहां नहीं जन्मता है वो कहीं नहीं जन्मता है जब तक पेड़ों के गर्भ में आकर भस्मियां, दुर्गंध भी जली नहीं उसने पावन फलों में नया जन्म नहीं पाया तो क्या तू कुदरत के नियम बदल देगा और जब तक वो अनादिक देह में आकर यज्ञ नहीं हुए जले नहीं तू शिशु रूप नहीं पाया ये प्रकृति का अनिवार्य नियम है इसे कोई हमने बदल नहीं सकता इट्स नॉट मैन मेड ह्यूमन रिजम कैन ऑलवेज कंफ्यूज नेचर कैन नेवर और जीवन का हर क्षण भोजन से रक्त के कणों में भी बिना जले बिना यज्ञ हुए अन्य रक्त के कणों में ज्योतियों में कोश में नहीं बदल पाया नहीं बदल पाया तो तू भी बाहर के यज्ञ से पवित्र होता भीतर आकर जब तक अपने आप को इस आत्म यज्ञ में अर्पित नहीं करेगा तू अनंत की राह नहीं पाएगा यदि बाहर ही बाहर पित्रियान से जाएगा तो तुझे फिर इस प्रोसीजर में आना पड़ेगा दोबारा से कोई अलग रास्ता नहीं है फलाने बाबा ने ये कहा फलाना पीर ये कह गया फलाने पैगंबर ने ये बोला इनसे कुछ रखा नहीं है इन बातों में कोई दम नहीं है दिस इज लॉ ऑफ नेचर नो वन कैन डिफाई इट यहां तक कि परमेश्वर भी इसको अनुसरण करते हैं। विधाता भी अपने विधि विधान की अवहेलना कभी नहीं करते तो हम में से कोई कैसे बदल पाएगा इसे हमने बाहर बाहर भटककर तमाम उम्र बर्बाद की है हमने अपने आप को शापित किया है और शापित जिंदगी कभी वरदान नहीं होती वेद की गंगा में आएं और अपने को अंतर्मुखी करने का प्रयास करें हर दिन जो बाहर बर्बाद हो रहा है वो तो हो रहा है बाहर नैमितिक जगत है वहां हमारी ड्यूटियां हैं हमारे कर्तव्य हैं उसे हमें श्री हरि के निमित्त होकर उन्हीं का प्रतिरूप बन करके करना है राम के जैसा शील हो विनम्रता हो जानकी जैसी समर्पित भक्ति हो यह श्री राम लीला है हमें सौगंध है उनकी कि हम उनका अनुरूप अभिनय करके बाहर दिखाएंगे लेकिन लिपटेंगे नहीं क्योंकि अगला जन्म यही होना है याद रखेंगे भूलेंगे नहीं आज यदि दौड़ करके हम अपनी आत्मा में स्वयं यज्ञ का ब्रह्मांड से ज्योति बनकर नहीं प्रकट हुए शुक्ल से देवयान से नहीं गए तो बेशक हमें पित्रयान से ही जाना होगा और फिर फिर इसी प्रोसीजर्स में लौट के फिर यहां आना होगा और यहां से फिर रा भीतर को जाएगी जो भूल जाएगा इस बात को वो भटक जाएगा अनंत काल के लिए आए ऋचा खोलें। क्या कह रहे हैं आज की ऋचा में अक्षर अक्षर पढ़ पड़ो अनुस्वधाम अनुस्वधा अक्षर अन्न आप मध्य आ आव्या सभी चीने मनसा तमेन्द्र ओजस्थेम हन मना हन अभी धूम वही बात फिर आई है अनुसरण अनु करना है तुम्हें लेनी है रहा तुमको स्वधा स्वमने आत्मा आत्मा रूपी धाम की ओर बढ़ना है भीतर जाना है तुम्हें अक्षर क्षर से रहित होने के लिए नाश से रहित होने के लिए क्यों क्योंकि इसी रहा अन्न आपो अन्न और जल आदि भी जब इसी मार्ग से भीतर प्रवेश पाए आत्मा की ओर गए अस्या अस् अवर्धत और यहीं आकर के वो जले भस्म हुए स्थायी रूप से ज्योति बन गए मध्या इन्हीं के मध्य में तुम्हें भी आना है आकर नाव नाव्या उस नए जीवन को अनंत राह को पाना है जैसे उस अनादिक ने जल करके गर्भ में इसी के गर्भ में के मध्य में आकर शिशु का रूप तुमने पाया था यहां कोई संदेह नहीं है वेद की शब्दार्थ भी ऐसे नहीं है कि जिनके अर्थ आपको शब्द को ना मिले लेकिन पता नहीं वकारों को क्या हो गया था हा कि वो भगवान तो बनना चाहते थे अवतार तो बनना चाहते थे लेकिन सत्य का ज्ञान वो देना नहीं चाहते थे वो खाली वही बाहर की ही बाहर बाहर करते रहना भीतर तो कभी जाना ही मत एक एक शब्द मोती की तरह स्पष्ट है अनुस्वधा अक्षरण आप अस्य मध्य आ नाव्य नाम के अनुसरण करके उस अन्न आदिक का, का जो अंतर में तेरे समाया अस् अवर्धत और उसने अपने आप को यज्ञ को अर्पित किया स्थिर हुआ हम उसका हाँ, मध्य आ उसके मध्य में आकर नाम नाम और उस अन्न ने नया नाम पाया वो अन्न नहीं है अमुक नाम शिशु है आ तू भी एक नया नाम पाले नई राह ले ले अनंत हो जा भीतर बैकुंठ का द्वार खुला है बाहर निर्मल हो पवित्र हो और भीतर प्रवेश पर ये इच्छा लोभ मोह आसक्ति छल कपट दम्भ अरे फेंक ना दे ये सब जब आज भी वही मट्टी से अन बना रहा वही उस जूठन को बन के शबरी का राम रक्त में बदल रहा अरे तू तो पाप दर पाप क्यों किए जाता है क्यों कर रहा है ऐसा क्या जरूरत है करने की नदी प्रवाहित है जल निरंतर बह रहा है नदी तो सबके लिए है चाहो तो चोरी करके जल भर लो चाहो तो लूट के ले जाओ और चाहो तो भक्ति पूर्वक ले जाओ नदी कुछ न भूलेगी नदी किसी को चोर उचक्का भी नहीं कहेगी तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा जब नदी स्वयं प्रवाहित है और विधाता स्वयं सब कुछ कर रहा है अरे तो तू चोरों की तरह जल क्यों उठा रहा है भक्त बनके बाल्टी भर ले क्या जरूरत है तुझे झूठ करने की क्या जरूरत है तुझे पाप करने की क्या जरूरत है तुझे लोभ मोह में जाने की क्या जरूरत है तुझे व्यर्थ के दिखावों की क्या क्यों प्रलोभनों से तेरा मन आसक्त है क्यों चाहता है कि भीड़ आए और मेरा सम्मान करे उस सम्मान से कोई यशगान किसी का नहीं हो पाता क्योंकि तुझसे ज्यादा बड़ी भीड़ तुझसे ज्यादा प्रशंसक घूरे के होते हैं करोड़ों मखियां होती हैं हाँ करोड़ों मच्छर होते हैं जो उस पर भिन भिनाते रहते हैं अगर तेरे यशगाता भी आ गए तेरी जय जयकार भी हो गई तो उसमें कौन से तेरे सुरखाप के पर लग जाएंगे कोई मोक्ष ना मिलने वाला आगे कहते हैं सदी चीने मन सा मन को निरंतर सदर नित्य निरंतर अपने मन को पवित्र करता हुआ आत्मा में ही झुकाता चल कि गोपू मेरे आप हैं बस आप है खाली गाते हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाते ये हो करते क्या हो मेरे ना गिरधर गोपाल बाकी सब कोई ये सब नाटक क्या है तुम्हारा थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे मन भटक रहे हैं एकाग्र नहीं है तो पाओगे क्या ये संप्रदायों का ज्ञान नहीं ये धर्म की राह है कहा सदृचिने मनसा निरंतर उस सद आत्मा में उसके रूप में उसके मनोहारी छवि में अर्पण समर्पण ध्यान में मनसा तमेंद्र ओ अपने सारे भौतिक जीवन के अंधकारों को उन यज्ञ की ज्योतियों में ओजस्वी बना हन मना हन अभी ही और मन को मार तो माधव पाले मन मारे माधव मिले मन के हारे माधव मारे मर्जी तुम्हारी है जो मन का हारा है वो ईश्वर को मारता है और जिसने मन को मारा है वो प्रभु का प्यारा है हन मना हन अभिधून आज इस मन की इस इंद्रियों को विषयों को पूरी तरह से नष्ट करके आत्म ज्वालाओं में जला दे अरे इनकी धूनी दे दे इनकी आहुति कर दे यदि सचमुच गोविंद की राह पानी है यदि सचमुच अमृत की राह जानी है मेढका की मीरा संत रविदास के यहाँ गई साथ में उसकी सखी थी जो बचपन में उसके साथ रहती थी बाद में लोग उसी को मीरा समझते थे मीरा ने एक ही बार देवनी लागी थी जब वो संत रविदास के पास गई थी और वो चमड़ा घिस रहे थे तो उन्होंने देखा उन्होंने कहा मेरा तूने देहरी क्यों लागी? क्यों लागी मेरा देहरी तूने जिसे तू ढूंढने आई है वो तेरा गुरु भी है तेरा राणा भी है तेरा भगवान भी है वो तो तेरे भीतर बैठा है उसने दे ना लागी, तो तूने डेहड़ी क्यों लागी मेरा मीरा ने दंडवत प्रणाम किया और लौट गई फिर मीरा कहीं नहीं गई और हम तो सदा देहरी लांगे हैं देरी के भीतर ही नहीं जाते सका तेरा सब कुछ तेरा सर्वस्व तो तेरे भीतर रहे, तो तूने देहरी क्यों लांगी जल्दी से लौट जा देर ना हो जाए कहीं फिर द्वार ही न बंद हो जाए भीतर जाने का और तब फिर मीरा कहीं नहीं गई वो भजन लिखती थी और उस अपनी सखी के साथ गाती थी जितने भजन मीरा के हैं मीरा ने कभी किसी को नहीं सुनाए थे मीरा ने महल की ड्योड़ी फिर नहीं लांगी थी जब मीरा नहीं रही उसने आत्मद्वैत की तड़प में स्वयं कटोरा पिया था कहानियां बाद में बनी है और वो बीजर लेके भाग गई थी पागल हो हुई थी उसकी सखी तो वही वो भजन गाती हुई वृंदावन सब जगह घूमती थी लोग उसी को मीरा जानते थे मीरा ने फिर डेडी नहीं लांगी तुम भी देहरी मत लांगो मत लांगो मत लांगो क्योंकि जो बार बार देहरी लांगते हैं वो वो घर और उसका द्वार भी खो जाते हैं वही इस ऋषा में कह रहा हूं कि अनुस्वधा अक्षर अन्न आपो आपो आप अस्य अवर्धत मध्य आम सी चीने मनसा तमेन्द्र ओ जैष्ठेन हनुमान हन अभि हन अभिमाने सम्मुख होना कि उसके सम्मुख होके पहले मन को मार और फिर आत्म यज्ञ के सम्मुख होकर उसको मरे हुए को सामग्री बनाके आत्मा रूपी यज्ञ कुंड की अग्नियों में डाल धूम और उसे धुआं हो जाने दे मन से कहो कि ठहर जाओ अब अब और लोभ लालस और छल कपट और दम्ब झूठ फरेब अब नहीं होंगे हम तो आत्मा का अमृत पिएंगे उसके अतिरिक्त कोई जन्मता नहीं हमको क्योंकि तो सब वसुदेव और देवकी की संतान है वसुदेव अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी ब्रह्म ज्वाला और बाकी निमित जगत में सब पालक माता पिता हैं नंद और यशोदा की बात ही हम तो अपने भोलेपन में अज्ञान में नंद और यशोदा को ही वसुदेव देव की मानते रहे और स्वयं भी वही जीने की कल्पना करते रहे हमें तो कभी भीतर की राह किसी ने सुझाई नहीं थी चलो आज मिल गई है राह तो कसम खाओ कि भीतर चलेंगे अब नहीं पटकेंगे हां संत रविदास ने कहा था कि जल्दी लौट जाऊंगी राह जो आगे सांझ हो जाएगा बन द्वार फिर दे के भीतर प्रवेश न पाएगी उसका दर्शन भी ना होगा और आज ये ऋचा कह रही है हन मना हन अभी अरे मत लांग देरिया बहुत नहीं तो देर बहुत हो जाएगी उम्र खाए जा रहा है और अंतर की राह पाता पाना नहीं चाहता है इस द्वार को से प्रवेश करना नहीं चाहता है तेरे सामने संपूर्ण भोजन आदि भी यज्ञ होकर रक्त ज्योति के कणों में लौट रहे हैं ये अन्न और जल ही तो थे जो संतति में भी लौट कर आए थे अरे तो क्यों घबराता है ये तो वो यज्ञ है जिसमें जो जाता है वो फिर एक नया जन्म पाता है ये बाहर वाला नहीं ये खाली फूंकता है उत्पन्न नहीं करता ये जो इसमें आता है वो फिर जीवंत हो जाता है तो आज मन को मार दे आज इस मन की हत्या कर और आगे ब्रह्मसूत्र खोलने आज का क्या कह रहे हैं समान नाम रूप तत्वाचा वृतावा अप्य विरोध दर्शनात्मृतेश्च ये आज है कि समान भाव से नित्य निरंतर उस तत्व का नाम रूप में निरंतर बसी हुए उसी का पालन करते हुए उसी की आवृत्तियों में हुए। उसी को समाये हुए।, हुए।, हुए अपने आप को अर्पित करना ही सत्य की राह है इसका विरोध दर्शन और स्मृतियां भी नहीं करते दर्शन माने वेद और स्मृतियां भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं इससे हट के और भी कोई राह है तो कहा कोई राह नहीं ये खाली कीर्ते हाँ, खाली तोते की तरह रटते रहना कीरे तीचर क्षणम इससे कुछ नहीं होता है हो सकता है कि भौतिकताओं में तुम्हें लाभ मिल जाए हो सकता है कि इस क्षण भंगुर जगत में तुम थोड़ा बहुत पा जाओ लेकिन उससे तुम्हें राह तो नहीं मिलेगी आवागमन ही मिलेगा और पता नहीं कितना और भटकना आपकी बार पड़ सकता है दूसरे ऋषि में प्रथम ऋषि में के दूसरे सूक्त में भी हमने कहा था कि वाय इंद्रश सुनवता आयातम उपनिष्कृतम मक्षित था कि आत्मा और प्राण वायु के द्वारा सुनवता उत्पन्न किए हुए अमृत को यज्ञ के अमृत को मैं अपने आप को जिसने अर्पित किया उसी ने उस अमृत का पान किया मक्ष्वित था ना जैसे मक्खियां फूल फूल से अमृत को बटोर के लाती हैं शहद इकट्ठा करती हैं और पूर्णिमा की उजाली रातों में वो उनको उस अमृत को चाट कर पीती हैं उसी प्रकार जिसने विषांत जगत में तप किया निमित्त धर्म निभाए कर्तव्य निष्ठ हुआ जो जो आसक्त और विषयी नहीं हुआ वो वहाँ तपता रहा आत्मा में आकर आत्मज्योतियों की पूर्णिमा में ही वो उस अमृत का पान कर पाया जब कितने करोड़ जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ तो तुमको ये दुर्लभ मनुष्य का तन मिला और आज इस रूप को बिगाड़े जाते हो सिर्फ पाप के लिए जी रहे हो भरे झूठ प्रपंच और नाटक के लिए क्यों करते हो ऐसा क्या जानते नहीं हो कि इसके दंड आगे कितने भारी मिलेंगे क्यों रावण की तरह ठसे बैठे हो कि एक एक दिन रावण के बेटों की भांति ही रोज राम राम यु, रावण युद्ध में मर रहा है तुम्हारा भी नष्ट हो रहा है और फिर भी उस थे से बैठे हो कि तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है और किसी को कुछ किसी का कुछ बिगाड़ने की जरूरत क्या जब तुम खुद ही बिगड़ने को राजी हो अपना हर दिन बर्बाद कर रहे हो तुम तो आज भी मारे हुए हो मरे हुए हो यदि विषयों की कपट और भौतिकताओं की राह पर जो स्वयं मरने की राह पर जा रहा है अब उसे कोई क्या मारेगा भगवान भी कहेगा जाने दो क्योंकि उसने हमें बुद्धि स्वतंत्रता दी है महाभारत में आओ माँ भारत क्या है हमारी कहानी है पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है यही रथ है आत्मा श्री कृष्ण सारथी हैं जो शरीर रथ को चलाते हैं आज भी सांस धड़कन से एक एक रक्त की बूंद से जीवतियों से सद विजा प्रभु ही तो देते हैं आत्मा ही तो दे रहा यज्ञों के द्वारा कृष्ण ही इस रथ को चलाते हैं जहां दस इंद्रियों के अर्जुन सर्जित इंद्र का पुत्र बुद्धि जीव हम सब अर्जुन हैं। यज्ञोपवीत हमारा गांडीव है धनुष है और मायाओं का महासमर महाभारत है और आत्मा ने क्या कहा है कि अर्जुन मैं केवल रथ चलाऊंगा युद्ध नहीं लड़ूंगा युद्ध तुम्हें लड़ना है आप पूछ सकते हो कि भगवान आप युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे तो वो भी तो उत्तर दे सकते हैं यदि मुझे ही युद्ध भी लड़ना होता तो तेरी क्या जरूरत थी <laughs> बता तो तो मैं तेरी बौद्धिक स्वतंत्रता का ईश्वर कहते हैं आत्मा होकर भी सम्मान करूंगा तू तो झूठ भी बोलेगा पाप करेगा गलत भी करेगा तो भी मैं तुझे सांस धड़कन दूंगा जीवन का आरक्षण दूंगा मैं तेरी बुद्धि को प्रतिबंधित नहीं करूंगा क्योंकि ये वो रहा है जहां कोई किसी को पढ़ाता नहीं कोई किसी को बताता नहीं हम सबको रास्ता खोजना होता है यदि तू अतिशय निर्मल होकर मुझ में आएगा तो मैं तेरे सारे योग क्षेम वाहन करूंगा और हे अर्जुन पितरों को भजने वाले पित्र लोगों को पाते हैं और उन्हें फिर पीछे जाना होता है पित्र अन्न संपदा आदि देवों को भजने वाले ऐश्वर्य दंब मिथ्याभिमान देवों को भजने वाले यथा देवों को प्राप्त होते हैं और उन्हें भी पीछे आना पड़ता है लेकिन मुझको भजने वाले ही अर्जुन उनकी पीछे आने वाली गति नहीं है वे मुझको ही प्राप्त होते हैं मेरा ही रूप हो जाते हैं अर्थात आत्मा से जुड़ आत्मा अनंत हो जाती है उनकी पीछे आने वाली गति नहीं है फिर भी हम भौतिकताओं के पीछे भागते हैं साधगी को हम कभी प्यार कर ही नहीं सकते और इस भाव में भी नहीं जीना चाहते हैं कि ये विधि राघे राम ताही विधि रहिए श्री राम में रहिए मौज में रहिए बड़ा सरल रास्ता है और हम लेना नहीं चाहते हैं और इसी को हम लोग लीला कथा में देख रहे हैं कि भगवान की लीला भी हमको पढ़ाने के लिए है अक्षर ज्ञान कराने के लिए अभी तक बहुत प्रकार के असुर आए पूतना पूत माने पवित्रना नहीं अपवित्रता अगासुर अग माने पाप अज्ञान अंधकार शकटासुर अपना अपना घर भरना अपनी अपनी बात करना ईश्वर को भी नकार देना बकासुर छल कपट दम्ब और ढूँढ ये सारे असुर आए और कृष्ण सबको मार के कहा यदि मेरी भक्ति पानी है तो जीवन में इन सब गंदे विचारों को तुमको भी मारना पड़ेगा न के लिए जीना शुरू कर दोगे और फिर भटकने लगोगे हाँ समझ में आ रहा है धेनु काश हो हाँ गधे की तरह सब माया पीठ पे लाते घूमना न खाना न खाने देना बाहर मजदूर चला रहे हैं लाला तेरी हाय हाय लाला कहता पसीना ना दू पैसे की तो बात ही मत कर लाला खुद खा नहीं सकता क्योंकि तो उसने सदमे इतने खाए कि अब हाई ब्लड प्रेशर भी है हड्डियां भी गली पड़ी हैं डायबिटीज भी है उब इतनी सी उबली सब्जी थोड़ी सी एक रोटी एक टीका सुबह एक शाम और दर्जन भर गोलियां न मीठा खा सकता नमकीन तिजोरी भरी है लाला की डन लो के बहुत बढ़िया पलंग लाया बड़े कीमती इंपोर्टेड हैं। अब उस पर नौकर सोएंगे लाला को तो तखत पे लेटना स्पोंडिलाइटिस स्पोंडाइटिस सब कुछ हो गया हड्डियां गल गई लाला की यह धनकाश और मनोवृत्ति इसको मारे बिना किसी को ईश्वर की राह नहीं मिलती कोई भक्ति का एक क्षण भी नहीं पाता खाली भजन गाने से हम भक्ति मार्गी हो गए ये दिमाग से निकाल दो ये पूरा सिर फिरापन है भगत भजन गाओ लेकिन जियो भी तो शायद राह मिल जाए क्योंकि जब तक तुम निषांतता के मार्ग से नहीं हटोगे तुम भक्ति का अमृत के अधिकारी नहीं हो तुम भक्ति रस के दर्शन कर ही नहीं सकते तुम्हें तो अधिकारी नहीं है और जो अधिकारी नहीं है वो उनका दर्शन नहीं कर सकता कैसे एक उदाहरण है उसी को बार बार दोहरा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे एक गाय बाजार में खड़ी है तीन लोग देख रहे हैं कसाई मांस देखता है व्यवसायी देख दूध देख रहा है धंधा कितना है भैया बदले में क्या मिलेगा लेकिन भक्त तो गाय में 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करता है अब भक्ति का अधिकारी वो भक्त है ना व्यवसायी और ना कसाई तो जब तक तुम अधिकारी नहीं मनोगे भक्ति के मैं सारी कथाएं भी सुना जाऊं तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी उसके लिए तुम्हें अपने आप को मांजना, धोना पवित्र करना होगा और हर गलत रास्ते से बाहर निकलना होगा जब तक पाप नहीं छोड़ोगे पुण्य की राह कैसे पाओगे पाप की राह में लगता है कि हम बहुत कुछ पा रहे हैं फिर जब उसके पीछे दंड आता है रात की नींद उड़ जाती है तो लगता है भाई बड़ी गलती कर आए हैं समझो इस बात को और फिर फिर दोहराते वो कोई भी कर्म जो रात की नींद उड़ा दे मन की साधना उड़ा दे आत्मा की मिठास हटा दे मन का चैन मिटा दे उसे तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सही कर हो और वो राह सही थी एक क्षण आत्मा देता रहा और तू सारा दिन सारी रात आत्मा की मिठास के बिना चिंता तनाव डर और भय में खोलता और उबलता रहा एक क्षण भी तो सुख का नहीं था तो तुम बताओ कि तुम सही राह पर थे या गलत मार्ग पर थे अपने अपने आप से पूछो अपनी अपनी परिस्थितियों में अपने को यदि सीधी सरल सपाट जिंदगी जिए होते ड्यूटी है ड्यूटी कर रहे हैं जीना मरना तो गोविंद के साथ है आत्मा के साथ है मौज में रहते, सदा सुखी रहते लोभ नहीं तो तुमसे ईश्वर की हत्या करवाई थी कपट नहीं तो तुम्हें भगवान से विपरीत जाने के लिए प्रेरित किया था और फिर पाप के अधा गटर में फिर वैसे ही नजर आ रहे थे जैसे पहले थे निकले भी आकर गंगा जी में नहाए और फिर देखा नाले में घुसे बैठे हैं हमारे उस मोती कुत्ते की तरह वह है, है ना मोती हमारे डॉग है ना डॉगी है उसे मैं साबुन से नहलाता हूं बहुत बहुत पवित्र करता हूं उसको और धुला धुला बिल्कुल मोती के जैसा चमकता नजर आता है और थोड़ी देर में कीचड़ में फिर घुस जाता है वो करता है तो बात समझ में आती है लेकिन आप लोग भी करो तो बात बेशक नहीं समझ में आती है इन वृत्तियों को मारे बिना कोई भक्ति नहीं पाता फिर आया वत्सासुर मेरा तेरा मेरा बेटा इस वसासुर वृत्ति ने कुरु वंश का विनाश किया व जब मनोवृत्ति बना तो केकई ने अवध का विनाश किया और फिर भी तुम वह वृत्ति से बाहर नहीं आते भगवान ने कहा जिसने सब में मेरा दर्शन नहीं किया जिसने प्राणी मात्र में मुझे नहीं पाया वो कभी भी सत्य की राह नहीं पा सकता हाँ। संप्रदायों ने कहा तीर्थों को कर क्या मिलेगा तुमको महातीर्थ तुम्हारे भीतर है और वहां तुम गए ही नहीं और उसमें चले जाते तो फिर चाहे किसी तीरथ जाते चाहे कहीं जाते रहते तो बैकुंठ में महा तो तेरा तेरे भीतर जाने का है उस आत्मा से मिलने का है कि मेरा देहरी न लांग जल्दी लौट जा जो सांझ घिर गई तो फिर द्वार न पाएगी मेरा तेरा गुरु वहां बैठा तू मेरे पास क्या कारण आई और रविदास ने मीरा तत्कण महल में लौटाई क्या बात है और हम हैं कि देरी ही लांगते हैं फिर भीतर नहीं जाते हैं और तब कि सारे असरों को जो सब तुम्हारे में बसते हैं तुम्हें मारने हैं और फिर आई कालियानाग की कथा जो पिछले रविवार हमने ली थी कि भगवान ने कालियानाग को नथ कर उसके ऊपर नृत्य करने लगे ये कालियानाग कौन है ये दस इंद्रियां ही दस फन वाला कालियानाग है और तुम सब के साथ जड़ी हुई है अपने अपने कालियानाग पहचानो काली यहां झूम झूम के नाच के मत जाओ कालिया नाग नथली हो कन्हैया ने अरे तो इसमें तूने क्या किया तुझे भी करना है ये न के कालिया नाग ही बन के डसो सबको और पता है सांप मरता कैसे है अपनी मौत भी मरता है तो मरता कैसे है सांप कि जब बहुत परेशान होता है तो पलट के अपने को काट लेता है और उसी का विष सांप को मार देता है तुम अपने विष के मारे हो पहले डसते रहे थे औरों को और तुम्हें पता नहीं था कि उमर का हर दिन तुम्हीं ने डसा है तुम्हीं ने मारा है तभी तो वो मर गया है कितने बरस के हो गए हो बाकी बरस कहां है अब इस नागवृत्ति को समाप्त करो और तुम्हारा गुरु बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है कोई संत जिसके पास जाओगे यदि वो सांप्रदायिक नहीं होगा तो यही कहेगा कि जगत नाट्यशाला है यहां कहां गुरु और भगवान खोजता है वो तो सबके भीतर बैठा है वैकुंठनाथ तेरा भी तेरे भीतर है मुझसे गुरु ज्ञान ले और अपनी आत्मा को जाके लिपट जा यहां गुरु चेला चंदा धंदा नहीं होता है और संप्रदाय वाले मठ में जाओगे तो पहले दलाल प्रेरित करेंगे अरे ये सदगुरु हैं इन्हीं से कल्याण है बस मंत्र सुन ले <laughs> ऐसा नहीं होता है बेकार भटक रहे हो कुछ मिलने वाला नहीं तेरा साय तुझमें जाग सके तू जाग आज दस इंद्रिया दस मुंह बनी है तुम सबकी जिंदगी एक काली ही तो है कब किसको डसूं तो मुझे मजा आए शांति मिले जब हम यहां आए थे पैंतालीस बरस पहले की बात है नौ दिन के प्रवचन थे वो एक किताब छपी नहीं थी छप गई थी पृष्ठभूमि उससे हटके आज भी कुछ नहीं कह रहा हूं जो उसमें कहा है वही कह रहा हूं क्योंकि नौ दिन काली दह में रह पाऊं बहुत बड़ी बात है उसके आगे साहस कौन करेगा लेकिन सबने ने जिदिद की अरे कि सुने ना माँ आ गई छोटी सी बची हमारी हाँ वो कहना यहीं रहेंगे तो हमने कहा चल तेरे लिए रह जाते हैं जब तक तू रहेगी फिर चले जाएंगे पहले दिन से ही लोगों ने हमें बताया कि बिना ठगे बिना चेले चंदे बनाए बिना गंडे ताबीज के स्वामी जी कहीं आश्रम चलते हैं हमने कहा काली दह कलयुग में और भी घनी हो गई है और इस काली देह के विश्व के सब हारे मारे सताए सब मेरे सामने बैठे हैं और मुझको भी पूछ रहे हैं कि तुझे कालिया नाग डसता क्यों नहीं मैं बोला जब उनको अर्पित हो गया हूं जब श्री हरि के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया है तुमसे तो हट के इच्छा करूंगा तो प्रभु का अपमान ना हो जाएगा कि मैं उनसे तृप्त नहीं हूं इसलिए मैं दूसरों से इच्छा कर रहा हूं बोले तो भूखे मरोगे हमने कहा उसकी राम में तृप्त होना ही कौन चाहता है भूख ही बढ़ती रहे तब तब तो रहेगा उसके चरणों में मन झुका तो रहेगा किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि यहां तो हर आदमी चार चौपाई पढ़ने के बाद हर ग्रह भी चाहता है तो उसके दो चार चमचे हो जाए चेले हो जाए दंभ के नाटक को रे के नाटक काली दे का, हलाहल और देखो जिंदगी काली दय है घर काली दय है समाज काली दया है अब भगवान कहते हैं जो कालिया को नाथे वो उसके फन पे नाचे और जिसे कालिया डसे वो उसके नीचे तड़पे बोलो नीचे रहना ऊपर रहना बताओ मेरे को ये कालिया नाग बड़ा वीभत्स है बहुत भयानक है और आज कालिया नाग ने आप सबको डस रखा है बताओ कोई एकाद सगा ऐसा है जो तुम्हें नहीं गड़ा है क्या भाई भाई का आपस में विश्वास है नहीं कालिया का विष बीच में बैठा है क्या हस्बैंड वाइफ में भी यकीन है पूरा नहीं कालिया का थोड़ा सा जहर यहां भी लगा हुआ है पिता पुत्र में भाई भाई में पति पत्नी में सब में वह है कालिए का विष जो है और तुम कालिया नाग ही जीते हो मेरे गोविंद को नहीं जीते चाहे जितने भजन गा लो भजन तब भजन है जो आत्मा से जोड़ दे और जो खाली इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए भ्रमा दे नाग के मुंह को ही मनोरंजन कर दे वो कोई भजन नहीं होता है आज कालिया नाग हम सबको खा रहा है इस देश को खा रहा है इस देश की राजनीति को खा रहा है और नेता तो साक्षात विषधर हैं, हन हाँ, उनके फन गिनने की जरूरत नहीं है हाँ, नेता तो सोडे की बोतल की तरह है जैसे सोडे की बोतल में सोडा उडा नहीं होता है खाली हीओ हाँ, टू भर दी जाती है ना ठंडे करके उसको तो जब आप खाएंगे तो हल्की होती है तो वो ऊपर को डकार दे जाती है तो बोले सोडे की बोतल पी ली तो सोडे की बोतल में सोडा नहीं और नेता की बात में यकीन नहीं एक जैसी और सिर्फ नाग लीला हो रही है अपने करीब जिए होते अपने को जाने होते तो जानते कि जीवन का अमृत क्या है अमृत रस क्या है आज तुम कहते हो कि भक्ति रस की भक्ति का किरा बता दो स्वामी जी हमने कहा यह तो अति दुर्लभ है ये तो ज्ञान और वैरागी की मां है ये तो वीरों की भी मां है ये तो सचराचर जननी है इसके रस को पाने के लिए पहले बाकी जो बदरंग रस हैं तुम्हारे है ना ये जो विकट रस है इन्हें छोड़ना होगा इनसे मन फेरना होगा अभी सत्संग हो रहा है आप सब लोगों में बहुत से लोग सुन रहे हैं सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं लेकिन अभी यहां कोई एक अफवाह फैला दे सारे वहीं जुड़ जाओगे वो अफवाह सत्संग से कहीं बड़ी है तुम्हारी जिंदगी में कोई अफवाह मिले क्यों क्योंकि दस मुंह वाला दस हां कालिया नाग जो बना हुआ एक बार हमने भी अफवाह फैला दी थी देखा कि सब लोगों को कोई रस नहीं मिल रहा तो हमने कहा हमारी ग्यारहवें साल में शादी हो गई थी ये और सबकी गर्दन चार चार इंच और लंबी हो गई सर स्वामी जी मैंने कहा और जब पंडित ने यज्ञो पर संस्कार कहा कराया और कहा तत् सवितुल वरिणीय तो वरण तो हो ही गया शादी तो हो गई तो फिर वो सारी गर्दने वापस चली बोले कोई गॉसिप नहीं मिला सत्संग उबाऊ लगता है गॉसिप में बड़ा रस आता है उसके रूप रस माधुरी का पान करेगी कैसे हमको तो विष रस चाहिए हम तो हर चीज में विष डालते हैं और हर चीज को नकारात्मक सोच में विषाल सोच में लेकर के हर एक की शिकायत किया करते हैं यह नहीं करते कि नहीं जोड़ दो अरे अपना भी है तो तोड़ दो टूटेंगे लड़ेंगे हमारी चौधराहट बनेगी हमें बड़ा मजा आएगा ना यह बड़ी विचित्र बात है और आज मैं आपके हर घर में यह देखता हूं कि हमने कोई सुख और शांति से जीना ही कहा चाहता है पहले अगर सारा दिन बिना किसी उसके निकल जाए तो लगता है दिन बर्बाद हो गया कोई कांड ही नहीं आ ये स्वभाव बन गया हमारा और नारायण कह रहे हैं कि इस दस मुंह वाले इस दस इंद्रियों रूपी कालिया नाथ को नाथ ले अगर इसके ऊपर आएगा तो मैं मिलूंगा इसके नीचे आ जाएगा तो ये डसेगा बोल कहां रहना है कहां जीना है तुमको क्योंकि जब तक कालिया नाथा नहीं जाएगा तुम्हें भक्त की आंख नहीं मिलेगी कसाई और व्यवसायी की दृष्टि से ही तुम सारे संसार को यहां तक कि अपने संबंधों को देखोगे इसीलिए तो हर नाता संबंध कर रहा है तुम और सच पूछो तो वो सांप्रदायिक गुरु भी बहुत नासमझ है वो समझता है नहीं कि जब हर चीज को बदले की निगाह से देख रहा है तो गुरु जी तेरे को यह अलग से कैसे देख लेगा वहां गए स्वामी जी हमारा तो मन ही फिर गया वहां से क्यों भाई बोले जी हमारे मनोकामना एक भी पूरी नहीं हुई तो हमने कहा तू मनोकामना के लिए गया था या उनके लिए गया था नहीं। स्वामी जी हम भगवान की राम की बहुत भक्ति करते थे लेकिन हमने तो छोड़ दिया अब फलाने क्यों कर रहे हैं बोले क्यों बोले जी इतनी भक्ति की इतनी भक्ति की और मेरा ये एक छोटा सा काम भी नहीं किया मैं बोला ये कौन सी नई भक्तियां आ गई हैं लगता है माया देवी ने फिर आवरण बदले हैं जैसे शूंप रखा सुंदरी बनके भगवान राम के, के जो जा पहुंची थी लगता है इनकी भक्ति के भी वही रूप हैं हैं शूप रखा बनी सुंदरी है भक्ति में कई अदले बदले होते हैं भक्ति तो पूर्ण समर्पण का नाम है कि माँ अब कुछ देगी भी तो रखूंगा कहाँ भक्ति माता हम तो तुझे अर्पित हैं तो अब दे नहीं हमें ले हमें अपने में समेट ले हमें अपनी ही भक्ति रस की धाराओं में बाहर ले चल अब न तो कोई घर है ना कोई ट्रंक है तो देगी भी तो रखूंगा किस में लेकिन यहां तो झोला साथ में लेके दे तो झोले में रख लू बाद में बैंकर में डाल लूंगा लाकर ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी ये कौन से व्यक्ति करते हो तुम लोग अमरावती की बात है वहां एक बड़ा सुंदर भजन लगता था थारे नाम की की नौबत बाजे दादी महारे आंगन में रानी सती धाम है और वो जब भी वो गाना लगता था तो मुझे लगता था उन सभी सेठों को देख के उस गाने की लाइनें बदल जाती थी कि थारे नाम की रोकड़ दादी मारी गूगड़ में गाने बदल जाता था क्योंकि जब भी बैठते थे दादी ने यह कर दिया मेरे इतने की लाटरी खुल गई मेरा फलाना काम बढ़िया होगी मैं बोला ये कौन सी भक्ति है भाई आज शक्ति को भक्ति बनाते तुम्हें भक्ति को पहचानने की तमीज भी तो नहीं है में कुछ इच्छा नहीं होती बस समर्पण होता है भक्ति और आसक्ति का भेद क्या है मानस में चलो तुम्हें दिखलाता हूं नारद जी हैं महाविष्णु के अनन्य भक्त हैं और नारद को लगता है बैरागी है कोई नाता रिश्ता नहीं एक ना एक रिश्ता महाविष्णु से है ज्ञानी है जानते हैं एक नान नारायण बाकी सब तो मिथ्या है तो श्री हरि का ही जाप करते हैं ब्रह्मचारी हैं और नारद के मन में एक बार एक भाव आता है कि मुझसे बड़ा कोई विष्णु का भक्त नहीं दम्ब आया और भक्ति नष्ट है नारद की अपनी अपनी टटोल लेना कितनी भक्ति करते भक्ति नष्ट हो गई क्योंकि दम्ब के आते ही एक भाव तुम्हारा कुछ आया तुम्हारी भक्ति का सर्वनाश हो गया एक भाव गलत आया और भक्ति तुम्हारी नष्ट हो गई नारजी इस दम्भ से कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं अब उस अपने दम्ब के विचारों में फलाना है उससे भी मैं ऊपर हूं ये है मैं उससे भी ऊपर हूं वो है मैं उससे भी बड़ा भक्त हूं नारद जी मृत्यु लोग में आ रहे थे पर्वत राज के यहां पहुंचे उन्होंने कहा मेरी कन्या है विश्व मोहिनी नारद जी आए हैं तो उसका हाथ देख के बताइए उसे पति कैसा मिलेगा दम्भ के आते ही भक्ति का नाश और भक्ति मरी तो आ सकती आई उसका हाथ देखने के बजाय उसके चेहरे पे निगाह पड़ी और नारद जी मुहासत हो गए कहां ब्रह्मचारी नारद और कहा विष्ण मोहिनी की आसक्ति विचार करो विचार करो ये कथाएं क्यों दे रहे हैं हम आपको धो डालो अपने आप को धोखे मत तो देख रहे हैं उसका हाथ लकीरों की जगह कमाने दार दिख रही है नारद जी परेशान और पूछ रहे हैं उनके पिता महाराज के बताइए आप तो बहुत गंभीर हो गए कोई अनिष्ट वनिष्ठ है क्या तो नारद जी क्या बताएं कुछ दिखे तो बताएं बार बार हाथ में भी चेहरा उसी का दिखता वे खाई नहीं दिखती बाकी क्या देखे आखिर हार के कहने लगे पर्वत तुम्हारी कन्या को विष्णु सा सु, सुंदर पति मिलेगा यह सौभाग्यवती सुलक्षणा है अद्वितीय है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है चल दिए वीणा हाथ में है देखो आपकी भी भक्ति है गा रहे हैं श्रीमद नारायण नारायण है ना हरि ओम नारायण और मालूम गा के करें है ना हाय विष्णु मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी लेकिन झाप वही है जो आप भजोरादि गोविंद में करते हो नारद तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है यदि मन की आंखें खुली हैं तो देखो अपने आप को अपने चेहरे को कौन सी भक्ति तुम करते रहे यही तो हाय विश्व मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी। विश्व माने विश्व माने संसार और मोहनी माने आसक्तियां नारद की भक्ति आसक्ति बन गई है और तुमने आसक्तियों को भक्ति का नाम दिया है और जिए दस फन कालिया के विषधर के विष के हैं कैसे पाओगे प्रभु भक्ति को तो यहां भगवान कहते हैं कि मुझको वही पा सकता है मेरी राह वही आ सकता है जो पहले इन सारी असुर मनोवृत्तियों को मारे मैंने पूतना को इसलिए नहीं मारा था कि मुझे पूतना का उद्धार करना है मैंने तो मार के दिखाया है कि पूतना तेरे में भी बैठी है पूत माने पवित्र ना माने नहीं यदि विचारों में अपवित्रता है हर बात में झूठ बोलने की इच्छा है बेबात बेवजह झूठ बोल रही है तो पूतना फिर तू नहीं तो कौन है तू साक्षात पूतना है हर बात को छल और फरेब में ले रहे हो हर बात में ईश्वर को नहीं अपनी चतुराई चंटई को आगे बढ़ा रहे हो तो तुम पूतना नहीं हो तो फिर क्या हो पूतना एक मनोवृत्ति है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो सब में समान भाव से रहती है और जो पूतना को नहीं मारते वो कोई भक्ति नहीं पाते बल्कि वो देव स्थानों पर जाकर के भी उस स्थान को भी सम्मानित नहीं अपवित्र ही करते हैं दूसरों के भी मन में जहर भूलते हैं क्योंकि वो धर्म स्थान का संग नहीं कर पाते वो तो अपना संग दोष ही दे पाते है इसलिए पूतना मारो मैं मेरों के लिए सब कुछ हो अपना घर बटोर लू अपना बना लू उसको नारायण को अर्पित करो ये नारायण का घर है हम सेवक हैं तो सट्टासुर मनोवृत्ति मारी जाएगी अज्ञान असत्य लोभ मोह आसक्तियां छोड़ो तो अगासुर मरेगा और छल कपट दम ढोंग और दिखावों से परहेज करो तो बकासुर मरेगा और हर चीज को छिपा के बचा के मत रखो विश्वास करो जिसने आज सांस दी है वही कल देगा और अगर उसने सांस ना दी तो कोई सांस नहीं दे सकता मर जाओगे तो जिसने सांसें दी हैं, जो निरंतर धरकने दे रहा है वो मेरा प्रभु कल भी करेगा जैसा करेगा उसमें जी लेंगे तो हम लोभ लालच में कोई बक्से बंद नहीं करेंगे हा पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम दोनों हाथ उली चाहिए, यही सज्जन को काम और यही ध्याना सुर धेन का सुर मनोवृत्ति मर जाती है अपने में पराये में हाँ सब में एक आत्मा का दर्शन करो तो वह मनोवृत्ति मर जाएगी और इन इंद्रियों को का निग्रह कर इनके ऊपर जीने का प्रयास करो तो कालियानाथ नथ जाएगा और इस प्रकार भगवान की लीला में भगवान ने कालियानाग को नथा है ग्वाल बाल सब उनका दर्शन करके धन्य हो गए हैं सब प्रसन्न है कंस दुखी है और कंस कौन है मोआंद मिथ्याभिमानी मेरा मन जिसको कहा ना हन मना हन अभी धूम कि मन को मारे माधव मिले और मन जीते तो माधव मारे बोल किसी जिला ना तुझे मन है ना हान मना मन को बांध करके जीत करके विजय करके मार करके हन भी सम्मुख यज्ञ के उसी में उसको सदा के लिए मिटा दे और यज्ञ की दया कृपा को पाले अमर हो जा प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग अथ हैप्पीनेस एक अनंत सुख अनंत शारती की अमर राह है अनलेस यू प्रैक्टिस इट ये खाली नहीं कि मैंने गा लिया मैं चौधरी हो गया मैं विद्वान बन गया ज्यादा विद्वान बनोगे तो सारे सर के बाल उड़ जाएंगे है ना क्योंकि तो कोठड़ी में माल जो ज्यादा भर जाएगा उस उस कमजोस किसान की तरह जो 300 रुपए खाना खाया था राजा के यहाँ तो बेचारा अगले दिन जब दिशा मैदान को जाने लगा तो रोने लगा लोगों ने पूछा रो क्यों रहा है बोले भैया जा तो रहा हूं तीन सौ बाटा हो जाएगा इतना बढ़िया खाना खाया था तो हमने भी ठूस रखा है सो टू से अरे लादने वाला गधा होता है आत्मसात करने वाला ही विद्वान होता है आओ के नहीं आओ के अमृत ज्ञान